अंतर गूंजता ही रहता है गीत आत्मा से अनहद प्रकट होते हैं और फिर आत्मा के रस से पगे हुए कंठ से ध्वनि होते हैं वे भजन स्वयं आत्मा के होते हैं हम लोग अभी मदन गोपाल जी के और अपने प्रिय बेटी पूजा के अमृत भजन का रसपान कर रहे थे भजन साधना को एक अद्भुत ऊंचाई गहराई एवं निरंतरता प्रदान करते हैं भजन मुझे भक्ति का भाव देते हैं और भक्ति जब स्वभाव दे देती है तो जीवन की हर राह मधुर हो जाती है बहुत कम आज के युग में लोग जानते हैं इस बात को कि स्वभाव ही ईश्वर की भक्ति करता है वही संसार जीता है स्वभाव ही सब कुछ करता है मनुष्य तो जीव तो स्वभाव के हाथ में बंधा रहता है आज हर जीवन में अशांति है भौतिकताओं में हम शांति खोजते हैं नहीं मिलती है। विषयों में शांति एक पलक भर रहती है और फिर अशांति घेर लेती है कुछ है जो नहीं है कुछ है जो मैं पाना चाहता हूं यही तनाव धीरे धीरे जब बढ़ता है तो जीवन अशांत होने लगता है इसमें पति पत्नी की स्त्री पुरुष की बात नहीं है सबके साथ है गृहस्थ में ज्यादा देर सुख और शांति का भाव रह नहीं पाता जरूरतें बहाना बनके झगड़े का मूल बन जाती हैं और वो भोला नहीं जानता कि भौतिक जीवन में कोई निरंतर शांति पा ही नहीं सकता ये सबसे बड़ा सत्य है जो इसमें शांति खोजता है वो बहुत भोला अज्ञानी है लेकिन गृहस्थी में जीवन की हर राह में यदि भक्ति का संगीत साथ हो जाए तो यह हर कमी भर देता है यदि यह स्वभाव में उतर आए तो सारा संसार सुखद हो जाता है इसीलिए भक्ति में कीर्तन और भजन की प्रधानता है क्योंकि यह शाश्वत जीवन है हमारा यदि मन में भजन गूंजते रहे तो कड़वाहट छूती भी नहीं है तनाव आता ही नहीं है और मार सहज हो जाता है इसी भक्ति को हम वेद की धाराओं में भी पढ़ रहे हैं दो प्रकार की भक्ति है एक जो अज्ञान से अंध आस्था से उत्पन्न होती है जो शाश्वत नहीं रहती राह में ही खंडित हो जाती है जिसे महाभारत महाकाव्य में भी हम धृतराष्ट्र के रूप में और गांधारी के रूप में दिखलाते हैं दूसरी भक्ति जो वेद और गुरुकुल से प्रकट होती है ये शाश्वत है चिरंतन है और ये कभी खंडित नहीं होती और इसकी राह में कदम बढ़ाने वाले को मंजिल निश्चित रूप से प्राप्त होती है इसी को सनातन धर्म ने अपने सभी वांगमय में, में दिखलाया है हम वेद के साथ ब्रह्म सूत्र भी पढ़ते चले आ रहे हैं और हमने देखा कि अद्भुत रस है इन ग्रंथों में कुछ लोग कहते थे वेद बड़े नीरस होते हैं और जब खुले तो लगा कि मेरे जीवन की रस की मेरी ही बात तो करते हैं ये आए आज की रिचा खोल लें आज की रिचा खोल लें जिन्होंने बोर्ड से नोट किए हैं तो फिर आगे चलें क्या कह रहे हैं अनु प्रतनश से ओ कसो हुए तू भी प्रतिम पूर्व पिता हुए अनुमाने अनुसरण करें आओ इस राह चले उस राह का अनुगमन करें और जब हम कहते हैं अनुसरण करें तो उसमें इस बात का बोध रहता है हमसे पहले जो गए हैं उन्हीं की राह का हम भी अनुसरण करें अनुप्रतन तो अनु प्रतन, से आओ अनुसरण करें सनातन नित्य अजर अमर अविनाशी प्रतनाशिकार दिया है है ना ओ कस जगमग ज्योतिर्मह आकाश के जे सदृश उस आत्मयज्ञ का जो यज्ञों के द्वारा हम सबको निरंतर उत्पन्न करता है जब हम वेद पढ़े तब हमने यज्ञ पहचाना अभी तक तो बाहर ही हवन करके लकड़ियां फूंक के सामग्री डाल के हम समझ बैठे थे हमने बहुत बड़ी पूजा कर डाली है इसलिए दोहराता हूं कि कहीं भूल मत जाना कि जब हवन की बात करूं तो वहीं बाहर न टिक जाना ऋग्वेद के आरंभ में ही हमने पढ़ा आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है तो मैं गुरुकुल में छात्रों को पढ़ा रहा हूं कि आत्मा का प्रतीक मैंने आचार्य सामने बिठाए हैं। जगत एक नाट्यशाला है जहां हम केवल पात्रता जीते हैं तो ईश्वर को भी उसी नाट्यशाला की पात्रता में ग्रहण करना सीखो जिससे तुम्हारी सहज स्वाभाविकता का विनाश ना हो तुम जिस स्वाभाविक रूप में जीवन को भौतिक जीवन को जीते हो उसी स्वभाव को बिना विचलित किए तुम श्री हरि को पालो। तो वस्तुतः आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है सर्वत्र सब में उसी को पढ़ाने के लिए मैंने एक आचार्य को लीला हेतु बिठाया है तुम्हारे सामने इन्हें आत्मा का स्वरूप जानकर इनका प्रणाम करो इनका अर्चन वंदन करो फिर दूसरे सूप में ऋषि ने हमें पढ़ाया कि तुम्हारा प्राण वायु ही यहां उपाचार्य बनाकर बिठाया है मैंने आत्मा के साथ जीवन यज्ञ में प्राण वायु ही तो है जो इस यज्ञ को जीवंत कर रहा हमें सांसें धड़कने और जीवन के क्षण प्रदान कर रहा केवल भौतिकता को नहीं उसमें अंतर्निहित सत्य को भी जानो और तीसरे सूक्त में उन्होंने कहा यज्ञ की जो अग्नि बाहर हमने पवित्र अग्नि प्रज्वलित की है यह तुम्हारे सबके भीतर जो नौ दुर्गाएं हैं नव अग्नियां हैं ब्रह्म ज्वालाएं हैं यह अग्नि उनका प्रतीक मात्र है क्योंकि ब्रह्म अग्नियों की विशेषता है इनमें जो भी यज्ञ होता है उसका नया उद्धार अवश्य होता है भस्मी जलती है तो अन्न के कणों में लौटती है पत्तियों कोपलों फलों और फूलों में आती है उसी को जब भोजन के रूप में हम सब ग्रहण करते हैं तो आत्मा की ये नव दुर्गाए ये नव अग्नियां ही यज्ञ करके उसी अनादिक को रक्त मांस के कणों में बदल गर्भस्थ शिशु का रूप प्रदान करते हैं और ये नव दुर्गाए ही मातृत्व को भोजन से अर्थात शिशु के दूध से वरद करती है यह ब्रह्म ज्वालाएं ही मां बनकर फिर निरंतर प्रत्येक भोजन को यज्ञ करती हुई रक्त के कणों और ज्योतियों में लौटाती जीवन को निरंतर गतिमान करती हैं। तो इस अग्नि से उस अग्नि का भान करो जो तुम सब में प्रज्वलित है जिसके कारण तुम हो और फिर चौथे सुरप में हमने पढ़ा था केवल संक्षेप में बता रहे हैं कि जो सामग्री और साकल्य तुमने बाहर हवन के लिए रखी है घृत आदि ये वही भोजन है जिससे तुम्हारा शरीर बनता है तुम आत्मा को अर्पित करते हो उसी को मैं बाहर यहाँ सामग्री में दिखला रहा हूं और उससे बना ये शरीर तुम्हारा ये भी तो सामग्री है क्योंकि पहले सामग्रीवत यज्ञ हुआ तो अन्न में आया अन्य से यह सामग्री बन करके जब यज्ञ हुआ तभी तो इसने शरीर का रूप पाया इसे पुनः आत्मा में ही सामग्री सामग्रीव अर्पित करने का संकल्प करो कि जिस राह आए हो उसी राह आगे बढ़ो पित्रयान में जाना कदापि भी ना हो तुम्हारा पितृयान चिता की लकड़ियों को कहते हैं देवयान इन ब्रह्मज्वालाओं को कहते हैं उसे हमने महाभारत में भी और श्रीमद गीता में बहुत स्पष्ट किया है एक अंध भक्ति है जो कभी पूर्णता नहीं पाती और मुझे चिता पर ले जाकर लेटा देती है एक जागृत वेद की सनेत्र भक्ति है जो मुझे अपने आत्मा रूपी यज्ञ में समेट कर ले जाती है और अनंत की राह देती है और पांचवें सुरूप में हमने जाना कि जीव रूप हम सब यजमान है भीतर भी और बाहर भी और तब आगे सूख में कहा कि बाहर के असत्य को अज्ञान को लोभ को मोह को आसक्ति को बाहर जला दो सामिग्री के साथ और जब बाहर से अतिशय निर्मल हो जाओ तो इन माताओं में ब्रह्मज्वालाओं में जो तुम में प्रज्वलित है इनमें यज्ञ होने के लिए पधारो और अनंत का जीवन लेकर अनंत की राह जाओ न जाने कैसे हम बाहर ही रह गए हमारे सारे सांप्रदायिक गुरु सांप्रदायिक ग्रंथ हमें बाहर ही बांध के बैठ गए और वे वेद का गंभीर अमृत हम तक नहीं पहुंच पाया इसी को कहा है यज्ञ मैंने जो आपके अंतर में प्रच्वलित हा? है हाँ ये नैमित्तिक यज्ञ है और ये भीतर जो है ये मूल यज्ञ है तो कह रहे अनु अनुनाश अनुसरण करें उस राह का जिस राह गए हैं सारे ऋषि तपस्वी और मनीषियन और जिस राह में यज्ञ के द्वारा तू ही उस यज्ञ में हम भी वी नरम उसी के कारण जो संपूर्ण सचराचार हम सब प्राणी प्रकट हुए हैं लेटेस्ट us... द सेम पाथ टू अल्टीमेट टेस्ट राह न भूलें राह न भटके चलो जीवन को यज्ञ की ज्योतियों से भर लें, आओ शंख की मंगल ध्वनि में गूंजती रहे आओ हमारी नेत्रों में उसका मनोरम रूप बसा रहे चलो जिस राह सारे संत ऋषि तपस्वी और देवता गए हैं और वो राह जिस राह से हम भी चलकर कर से पुनः यहाँ तक आए हैं आओ इसी मार्ग का अनुगमन करें आओ के पढ़ते चले हमारे ऋषि हैं आजीर गति सुनाशेप हाँ, पूर्व के सब ऋषि हम पढ़ चुके हैं और एक एक ऋचा प्रत्येक रविवार हम पढ़ते चल रहे हैं हाँ? अनुप्रतन से हुए यज्ञ में उसी यज्ञ का अनुसरण करें उसी में चलें तू तू माने में वी विशिष्ट प्रतिम कि जहां से प्रतिकृति होते हैं अपने ही रूप पाते हैं हम कहा ईश्वर की प्रतिमा कैसी कहा जीव की भावना जैसी कहा फिर भी कोई रूप तो होगा तो कहा कलाकार को उसकी कृति के द्वारा ही तो पहचाना जाता है और हम सब परमेश्वर की प्रतिकृति है उन्हीं के बनाए है प्रतिम कि जब उसकी प्रतिकृति है उसी ने बनाया है वही पाल रहा है तो आशक्त जगत के झूठ पाप फटकाव छोड़ दे आओ के अंधेरों की जिंदगी से बाहर निकले आओ के एक बार फिर आत्मा की रोशनी जगमग करें रोशन राह पर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते चले यम ते पूर्वम पिता हुए यम ते पूर्व पिता हुए किसी मार्ग से चले किस मार्ग से चले यम जिस मार्ग से पूर्व काल में भी सारे प्रजापति सारे पितर यज्ञों के द्वारा प्रकट हुए थे और इस कथा को हमने महाभारत में बड़े विस्तार से पढ़ा था इस सृष्टि का मूल क्या है कैसे होती है और जीव कहां की उपलब्धि है तो आज की ऋषा को यदि हम फूल की रिचा से जोड़ें तो पहले भी कहा योगे योगे तब स्तरम वाजे वाजे हवा महे सखाए इंद्रम ऊत कैसे हुए थे योगे योगे तब स्तरम कि उस अनंत आकाश में बिंदु बिंदु कण कण जुड़ते रहे तुझसे तो स्वरूप पाते रहे वाजी-वाजी, हवा महे और यज्ञों के द्वारा वो बढ़ते गए और उन्होंने ग्रहों नक्षत्रों का भी रूप ही यज्ञ तुम्ही से तो पाया था अज्ञानी जन नहीं जानते वो समझते मैंने बेटा ये मेरा बेटा मैंने पैदा किया उन्हें भोले अज्ञान के कारण ये याद नहीं रहता कि वो अपने तन का एक रोमकूप नहीं बना पाए आज भी सचराचर को ब्रह्मज्वालाएं आत्मा और प्राण प्राणवायु मिलकर यज्ञ के द्वारा ही प्रत्येक उत्पत्ति को करते हैं न मम्मी न पापा उन्हें भी सांसें वही जाके मिलते हैं तो जब ये नहीं जानते हैं तो अंधभक्ति रह जाती है जान लेते हैं तो भक्ति सनेत्र हो जाती है और ऐसी भक्ति कभी खंडित नहीं होते वो कभी नहीं टूटते, इसका रस कभी नहीं जाता और इस राह जाने वाले को दुख पीड़ा चिंता और अभाव भी नहीं खेलते अक्सर कहते हो इस राह जाएंगे तो स्वामी जी भूखे मरना पड़ेगा हमने कहा जिस जब इस राह आओगे तो भूख और अतृत्ति भी तुम्हें बहुत प्यारी लगेगी क्योंकि उसका भाव जो जगाए रहेगी उसकी तड़प जो बनाए रहेगी मार्ग में कोई पीड़ा नहीं होती कोई दुख नहीं होता कोई प्रायश्चित नहीं होता ये गा ना बहुत आसान है ये ही विधि रखे राम लेकिन जी वही सकता है जिसकी आंख खुल गई हो आप सब कहते हो सी राम मैं सब जग जाने, लेकिन आज तक किसमें देखा सियर लेकिन जो जाएगा इस मार्ग में खुलेगी आंख जिसकी वो सब में अपने अराध्य की छवि ही तो देखेगा उसकी रस का क्या कहना उसकी भक्ति की क्या कल्पना हो सकती है और एक ये मेरा तेरा झूठ कपट लोभ मोह में फंसी ये तथा कथित भक्ति दो भक्ति है वेद कहता है गुरुकुल में मैं बच्चों के मन के खाली घड़े इन्हीं अमृत रिचाओं से भरता हूं यह क्यों पवीत के साथ तो क्या उनके चरित्र की आप कल्पना कर सकते हो और मेरा चरित्र ही मेरा ईमान है मेरा धर्म है मेरा भगवान है ये शरीर मेरा मंदिर है आत्मा का बनाया है यदि मैं इसको भक्ति पूर्वक नहीं जी पाया तो मेरा कौन सा भगवान है मेरा कौन सा धर्म है मेरा कैसा चरित्र है तो वही इस ऋचा ने कहा क्या आज फिर उसी राह चलें क्योंकि उद्धार हमारा उसी राह में होना है क्यों क्यों भटकते हैं अतृप्तियों के पीछे भागते हैं इसको भी एक खेल समझकर एक लीला और एक नाटक समझकर आओ हार का भी आनंद लें और जीत का तो सुख होगा ही रामलीला के मंच पर जो लड़का दशरथ बनता है जब राम के वन गमन की बाहरी आती है तो वो पछाड़ खा खा करके मंच पे गिरता है रोता है मूर्छित होता है क्या उसके लिए कोई डॉक्टर भी बुलाना पड़ता है बताओ मुझे बल्कि वो खुश हो रहा होता है कि अगर मेरी सबसे अच्छी एक्टिंग हुई तो मुझे फर्स्ट प्राइज मिलेगा तो आओ पीड़ाओं को भी जीना सीखें, क्योंकि जीवन तो एक नाट्यशाला है ना हम तन का एक रोम खूब बना पाए न मट्टी बठोर के एक वक्त का भोजन तैयार कर पाए हर ओर कर तो यज्ञ ही रहा है आत्मा ही करता है तो आओ यश में अप यश में मान में सम्मान में इन सब में उभय उते हुए सम होते हुए जो गीता में भगवान ने कहा समय कृप्वा इसको सम करके ह हाँ, लाभ में जय में पराजय में एक का भान न लेते हुए आओ इस जूतीर में मार्ग पर चले आओ के हर क्षण से कह दें कि तुम्हें प्रभु हमें प्रसाद में दे रहा है हम भक्ति पूर्वक जिएंगे हम भजन बन के जिएंगे इन्हें तुम्हें कभी भी हम दुखी अपमानित लज्जित करके ईश्वर के प्रसाद को मैला कभी नहीं करेंगे हमारा जीवन जीवन का प्रत्येक क्षण आत्मा के रस में पगा रहेगा और ब्रह्म सूत्र भी खोल लो तो फिर कथा में चले कहते हैं आज का ब्रह्म सूत्र है पहला है ना कहते हैं शब्द विशेषार्थ ये पांचवा है दूसरे अध्याय का पांचवा सूत्र है ना इसको पहले से जोड़ना पड़ेगा कहा कर्म कृतित्व उपदेशाचार कि संपूर्ण कर्म और कृतत्व जो है जो कुछ भी मैं करता हूं तुम करते हो हम सब करते हैं वो सब जो है हमारे आत्म आत्मनिमित धर्म है न कि स्वधर्म है हमें श्री हरि के निमित्त हो करके ही संपूर्ण कर्मों और दायित्वों को निभाना है ये कहना कि स्वामी जी घर गर गृहस्थी के लिए झूठ बोलना पाप करना भेद करना ही पड़ता है जो ये कह रहा है वो अधम पापी है क्योंकि वो ऐसा तब कह सकता था जब घर गर गृहस्थी वो खुद बना रहा हो अपने हाथ पैर भी खुद बना रहा हो तो वो कह सकता है लेकिन सच ये है कि हर सांस जब वो दे रहा जीवन का हर क्षण आत्मा ही प्रदान कर रहा है तो उसके लिए शब्द का कहना ईश्वर का अपमान कर रहा है जो भी कर्म और कृत्य जो भी मेरे हैं क्या यह सच नहीं है कि आत्मा सांस न दे तो सांस नहीं धड़कन न बनाए तो धड़कन नहीं और भोजन को रक्त में ना बदले तो तीन महीना बीस दिन से आगे मेरी जिंदगी नहीं क्योंकि रक्त का तो इतना ही जीवन है तो जब सब कुछ प्रभु कर रहा है बुद्धि और विवेक भी वही दे रहा है तो मुझे हर जगह जीवन को रामलीला के समान अपनी पात्रता में जीना है हर जगह मुझे श्री राम धर्म निभाना है कि मेरे मेरा वर्ण तो यज्ञोपवीत के साथ आत्मा से हो गया तत्सवित ऐसे आत्मा का मैं वर्ण करता हूं हम सब ने किया है। जीव गोपी आत्मा गोविंद ये तो है तो मेरा ग्रहस्थ तो मेरे भीतर पूरा है बाहर उसी ग्रहस्थ को श्री हरि के निमित्त मुझे नाटक में पूरे धर्म पूर्वक जीना है पति और पत्नी का संबंध श्री राम संबंध है माता पिता का संबंध श्री राम संबंध है पड़ोसी से सचराचर से जीव मात्र से मेरा संबंध श्री राम संबंध है वही सौगंध है इनमें किसी को भी मैला करके भेदभाव से नहीं जीना है क्योंकि यही जीवन का सत्य है जब हर क्षण प्रत्येक सांस वो दे रहा है तो मुझे तो सब में प्रभु की छवि को देखना है उनका मनोरम भाव करना है कि गोविंद आप मेरे में मुस्कुराते रहो मेरा जीवन आपकी राह में आप ही में गूंजता रहे और इस तप्ती दोपहरी से इस भौतिकताओं में भी आप ही उसकी बोंदों से ठंडक शीतल बन करके भी मेरी राह को पवित्र करते रहो आप ही की मनोहारी छवि का भाव मेरा सब में रहे तो हर ओर से आप मिलो तो रोमांच सदा रहे सोचो जब सब में कलुष खोजोगे भेद खोजोगे झूठ खोजोगे तो कितना रोमांच मिलेगा तुम कोई सब खोज खोजे वो सब में नारायण भाव लाकर प्रभु का भाव खोजोगे तो हर सांस रोमांच होगा कितना अच्छा लगेगा उसी को कह रहे हैं शब्द विशेषार्थ यह आज का ब्रह्म सूत्र है शब्द कहते हैं ब्रह्म वाक्यों को शब्द कहते हैं सदग्रंथों को शब्द कहते हैं ऋषियों और देवताओं की वाणी को है ना? अक्सर आप कहते हो ना शब्द सुनने जा रहे हैं बहुत से संप्रदायों में तो ये शब्द वही है, है। हाँ इसे समझो इसे शब्द का अर्थ खाली शब्द शब्द को पहचानो शब्द जो कहा गया है किसने कहा है जो परमेश्वर का वाक्य है जो श्रुतियाँ जो वेद आदि कह रहे हैं जो ब्रह्म सूत्र में है तो कहा शब्द विशेषाथ बोले इसी राह को प्रत्येक वाणी ने विशेष रूप से गाया है इससे हटके जीना महापाप है यह मत कहना कि स्वामी जी मजबूरियों में करना पड़ता है क्योंकि उस मजबूरी ने आज तक तुझे सांस धड़कन या जीवन का एक क्षण नहीं दिया है तो वो होती कौन है तुमसे जीवन का एक क्षण भी मांगने वाली जिसने दिया ही नहीं वो तुम वो मांगे कैसे और तुम दोगे कैसे उसको ये तो पाप होगा कि सामान किसी का था दे किसी को दिया ये तो अमानत में खयानत है ना तो इसे आप कैसे कह सकते हो कि ये सही है तो गुरुकुल में हम बच्चों को पढ़ा के लाते हैं कि भक्ति कोई दिखावा नहीं होती भक्ति कोरा मनोरंजन भी नहीं है भक्ति का संगीत आत्मा से अनहद प्रकट होता है फिर रोमांच देता हुआ शब्दों में ढलता है गुंजारित होता है तो सबको अमृत आनंद देता हुआ राह पर चलने का प्रोत्साहन देता है इसे सदा याद रखो अब इसी ऋषा को गुरुकुल में हम पढ़ाते हैं तो उस वक्त आपकी आयु 11 वर्ष की होती है तो बच्चों को 11 साल के बच्चों को पढ़ाने के लिए हम इतिहास के अमर कृत्यों को जो ईश्वरीय लीला के समान हैं उन्हीं को हम लीला काव्यों के रूप में ढालते हैं और हमने भगवान श्री राम की कथा को इन ऋचाओं के साथ लिया है धारा प्रवाह पड़ रहे हैं क्या आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है हाँ सिख आत्मा घटघटवासी है और श्री राम परमात्मा की लीला उतार हैं तो परमात्मा में से परम हटाओ बाकी क्या रहा आत्मा आत्मा ही श्री राम है मेरे मन की दो अवस्थाएं ही दशरथ और दशानन है यदि दसों इंद्रियों को रथ लिया तो मेरा मन स्वभाव दशरथ है और यदि इंद्रियों ने मुझे बांध लिया तो मन दशानन बना जीवन लंका हो गया और मन दशरथ बना तो जीवन क्या है अवध है अवध माने जिसका कोई वध ना कर सके हहा कौशल्या सुमित्रा और के कई, इस मन दशरथ की तीन मनोवृत्तियां रूपी पत्नियां हैं कौशल्या कि सबकी पीड़ा पीकर भी सबको सुख देना है कऊ माने असंख शल्या शूलों को पीना पीड़ाओं को सहना धरती माता है कि जब खेत को जोता तो कऊ शल्या कितनी बार मां के वक्ष को विदीर्ण किया मैंने जब हल चलाया और उत्तर में मां ने क्या दिया अन्न फल जीवन यदि मन दशरथ हो तेरा और मनोवृत्ति को साथ में हो तो श्री राम तत्व को तो पा जाएगा ये भाव रूपी पुत्र स्पष्ट हो जाएगा नहीं तो सारी जिंदगी भजन गाते रहना राम नहीं मिलेंगे राम को पाना है तो अपनी मनोवृत्ति को कौशल्या बनाना है दिव्य अलौकिक मित्रा समभाव है मित्रवत सबसे जी रहे हैं किसी से ईर्ष्या नहीं द्वेष नहीं भेद नहीं कोई ऊंच नीच नहीं सब में सीए राम में ये सुमित्रा है दो बेटे हैं भाव रूप दो बेटे हैं दोनों में एक कौशल्यानंदन को अर्पित है तो दूसरा उसी भाव से कि कहीं नंदन को अर्पित है बराबर की बात है और तीसरी मनोवृत्ति है जिज्ञासा जब घटगट में वास करेंगे राम तो सारे पात्र भी तो गट -गट वासी ही होंगे हम सब में समाएंगे क्या कई है जिज्ञासा मनोवृत्ति जानने की समझने की इच्छा पाने की तड़प ये जिज्ञासा मनोवृत्ति है और मन सदा जिज्ञासा में रहता है इसलिए के कई दशरथ की सबसे प्यारी रानी है आज भी हम सब में अपने अपने को टटोलो यदि जिज्ञासा न होती तो आप सब सत्संग में क्यों आते है? और ये जिज्ञासा दुनिया को जानने के लिए तड़पती रहती है और ऐसे में जब किसी मंत्रा का साथ कर लेती है तो अवध का विनाश हो जाता है और श्री राम बन में हैं हमारी कथा आरणक वन तक आकर टिकी हुई है यह भूमि है संक्षेप में ने नाम का एक विभस असुर है और यह असुर हम सब में रहता है विराध मनोवृत्ति बन के विराध जो सबको पीड़ा दे सबको को नोच लाए जो सबको पीस डालना चाहे सबका सब कुछ चबा लेना चाहे और आज इस मनोवृत्ति में हम सभी तो लंका रावण बनना चाहते हैं जिसका पाए बटोर ले विराध जानकी जी को लेके भागने लगता है उसकी मनोवृत्ति है जो मेले उठा ले तब भगवान राम और लक्ष्मण उसे दंडित करते हैं तो कहता है कि मेरे गर्दन पर पांव रखो मैं विराध हूं मैं अभिशब्द गंधर्व हूँ अंधभक्ति बाद में असुर योनियों में भी ले जाती है गंधर्व कि उनकी सुगंध मिलते ही मैं गाने लगूँ मैं उन्हीं में झूमने लगू हर क्षण उनके भाव को सुनता फिरूँ मैं गंधर्व बनू लेकिन ये गंधर्व मनोवृत्ति वो यदि आंख न मिली गुरुकुल की वेद की तो ये भक्ति ये प्रभु पाने की तड़प ये लालसा भी मुझे असुर विराट बना देती है और मैं विराट बन जाता हूं से मैं गंधर्व था नारायण ना आप ही को गूंजता था आप ही को गाता था लेकिन मेरी आशक्तियों ने एक ऋषि पत्नी पर मुझसे कुदृष्टि डलवा दी और मुझे अभी शब्द विराद बनना पड़ा है नारायण अब आप मेरा उद्धार करो जरा सी कुदृष्टि डाली और सारी भक्ति का सर्वनाश हो गया जरा अपनी अपनी हम सोच डालें कि दूसरे का सामान देखा तो ईर्ष्या से जल गए लोग चढ़ा तो बोला इसका ये भी उठा लाए हर घर में बंटवारा कर रहे हो ये विराध मनोवृत्तियाँ नहीं है तो क्या है पूछो अगली योनी राम भज के भी क्या हो गई तुम्हारी भगवान ने बुद्धि दी विवेक दिया सब कुछ दिया ये मत कहो कि प्रभु कराते हैं अगर लड़का ये कहे कि मास्टर साहब आप ही ने पढ़ाया तो आप इम्तहान क्यों लेते हो तो मास्टर साहब भी कहेंगे तो बेटा सारा साल तू पढ़ने का ही आया आने की जरूरत ही क्या थी ये बात नहीं है ये अपने साथ किया गया धोखा और विश्वास का हाथ है से बाहर निकलो हम सबको पूर्ण भक्ति में आना है नहीं तो ये जीवन नहीं कोटि जन्म बिखर जाएंगे जो आज नहीं जागा वो फिर कभी नहीं जागेगा विराट मनोवृत्ति है भगवान राम की लीला में जो प्रभु कर रहे हैं वही हमको भी करना है क्यों क्योंकि हम उनके द्वारा बनाए हैं उनके द्वारा रक्षित हैं उन्हीं के द्वारा जीवन का प्रतीक क्षण पा रहे हैं तो हमें क्षणों में को ईश्वर बन करके जीना है विराट को मारने के बाद कथा हम संक्षेप में केवल जीवन में तुम्हारे ये सारी मनोवृत्तियां हैं जो प्रभु अपनी लीला में दिखा रहे हैं। तो हम अपनी अपनी लीला नहीं पढ़ना चाहते उन्हें ही जानना चाहते हैं। ये गलत है उनकी लीला में अपने अपने आचरण खोजने हैं मुनि अत्रि और अनुसूया जी से मिलने के लिए जाते हैं अत्रि कहते हैं यज्ञ को अत्रि माने यज्ञ यज्ञ का भी नाम अत्री है जो सर्वत्र सबको प्रकट करने वाला गोविंद और जो ब्रह्मा विष्णु और महेश का भी जनक है हा? और इनकी धर्म पत्नी है अनुसूया उत्पत्ति देने वाली यज्ञ की ज्वाला अनुसुईया सुई माने उत्पत्ति कि जो जीवन का अनुसरण कराने वाली है जो जीवन को देने वाली है जो जीवनदायिनी है ये ऋषियों के नाम है श्री राम और जानकी वहां जाते हैं तो वे ही जानकी जी को नाना प्रकार के दिव्य वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत करती हैं और कहती हैं कि तुम्हें इनकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि वे जानती हैं कि प्रभु लीला अवतार पर हैं जगत को लीला धर्म सिखाने आए हैं लीला का दर्शन कराने आए और हम थे कि लीला देख के चले गए लीला में हमने अपना दर्शन नहीं करना चाहा कि हमें भी कुछ करना है आखिर मास्टर साहब क्लासरूम में लीला करते हैं पहले वो कहते हैं कबूतर से का खरबूजे फिर बच्चे उसका अनुसरण करते हैं अगर बच्चे बोले ही नहीं और मास्टर साहब ही गाते रहे तो वो लड़के पास हो जाएंगे तो ये यहां परमेश्वर एक अध्यापक के रूप में लीला करके हमें इस जीवन से ऊपर उठने की राह दिखा रहे हैं और हम हैं कि देख रहे हैं, मास्टर साहब अच्छा कर रहे हैं यहां भगवान ने ऐसा क्यों किया स्वामी जी हमने कही है लोग हम समझ रहे थे कि यह अध्यापक है पढ़ा रहे हैं लगा यहां अध्यापक बैठे हैं और स्टूडेंट की गलतियां निकाल रहे हैं उल्टी हो गई है ऐसा भी होता है हमें जानना है अपने क्षणों को पढ़ना है क्योंकि उद्धार नारायण का नहीं हमारा होना है ये नहीं भूलना इस बात को अक्सर मानस पाठ हो रहा अखंड पाठ हो रहा बड़े जोर जोर से लाउड स्पीकर लगा के चिल्ला रहे हैं मैंने पूछा तुम में से तो कोई सुन नहीं रहा फिर सुना किसको रहे हु? बोले भगवान को सुना रहे मैंने उनको उनकी कथा मालूम है वो जरूरत नहीं चिल्लाने की अगर एक चौपाई तुम्हारे जीवन में उतर आए तो तुम्हारा उद्धार हो जाए अरे भाई इस मानस में उद्धार तुम्हारा होना है ना कि नारायण का बोलो किसका होना है तो लीला को मैं अपनी अपनी पात्रता को खोजना होता है और यही गुरुकुल में हम छात्रों को पढ़ाते हैं आ, भगवान राम का काल साढ़े उन्नीस से बीस लाख वर्ष पूर्व का है तो पुल की भी उन्होंने डेटिंग कर दी है जो धनुष गोडी पुल के खंभे हैं उन्होंने कहा कि साढ़े उन्नीस से बीस लाख साल पुराने हैं अब तो यह भी तय हो गया है तो पीरियड के बारे में अब संधेह का कोई प्रश्न ही नहीं है तो यहां पर अतरी और से मिलने के बाद उन्हीं की आज्ञा से भगवान दंडिका रहने में एक कुटिया बना करके और वहाँ तपस्या करने लगते हैं और तभी रावण की बहन शूण नखा नाम याद है न और देखोगी आप सब में बैठी है अपने अपने नाक कान टटोल लो कहीं कटवट तो नहीं के हाँ लक्ष्मण जी काट लेते हैं शुभ नखा के नाक और कान तो शोभ नखा आती है तो वो लक्ष्मण जी पे डोरे डालती है सुंदरी का रूप धारण कर लेती है अतृप्ति ही शोभनखा बनाती है धर्म कर्म सब भूल जाते हैं हमें याद नहीं रहता कि हम तो प्रभु की लीला के पात्र हैं तो नारायण सेठ के हमारी पात्रता कैसे हो सकती है हम बाहर कैसे जा सकते हैं लेकिन सूख ना खा है तो लक्ष्मण जी से कहती है कि तुम बहुत सुंदर हो नौजवान हो मेरे साथ घर बसा लो तो कहते हैं मालिक को छोड़ के नौकर के पीछे क्यों भाग रही है तो ये भी नौकरानी बनना पड़ेगा है ना वो देख वहां सामने मालिक बैठे हैं भगवान राम की तरफ इशारा करते हैं तो देखा तो बोले तू नहीं तो वो भी चलेगा आज यही तो हमारी मनोवृत्ति है क्या हम एकाग्र होकर जी पा रहे हैं क्या हमारी आस्था लगन और भक्ति एक स्थान पर टिक गई है तो ये जानकी का स्वरूप है और यदि इस्तेमाल में उतर रही है तो शूट लगाए हम कौन सी भक्ति कर रहे हैं हमारे जीने के स्तर क्या है क्या हम अपने से पूछना और जानना नहीं चाहेंगे कितने दिन की जिंदगी है खाली मजते ही रहेंगे ये कभी धुले धूले से जी भी पाएंगे हम सबको जानना है अपने से प्रश्न करना है इसलिए कहते हैं कि सत्संग में वेद की खुलती है आंख और दिखता है जब सब तो झूमता है मन और जीवन एक भक्ति संगीत बन अमृत की धारा बन जाता है भजन फिर भजन नहीं साधना हो जाता है यह वो अवस्था पाता है जिसके लिए संत ऋषि और मनीषी जन भी इस दुर्लभ अवस्था को पाने के लिए घनघोर तपस्याएं करते हैं भाव तभी भाव है जब उसमें सत्य ज्ञान का अमृत का बिंदु भी खड़ा है वो अमृत का कण भी होना चाहिए इसीलिए वेद है वेद का सत्संग है तो भगवान राम के पास जाकर किसी उनको परेशान करने लगती है तो फिर समझाते हैं मैं तो शादीशुदा हूं देखो ये मेरी पत्नी है तुम तो उसी के पास जाओ वही अकेला है अब यहां अगर भरत और शत्रुघन होते तो शायद शुभ रखा वहां भी ट्राई मारती आप लोगों की तरह चलो ये नहीं तो ये सही ये नहीं तो ये सही अपनी अपनी मनोवृत्तियां पर डालो तो श्री राम मिल जाएंगे दो डालो अनंत मिल जाएगा आज हर संबंध नाता उसमें राम जानकी के संबंधों की मिठास नहीं है इस्तेमाल की मनोवृत्ति है जो भी नाता रिश्ता है उसे हम इस्तेमाल ही क्यों करना चाहते हैं उसे गाली ही क्यों बनाना चाहते हैं? आज पिता पुत्र में विश्वास है जीते जी सारी संपत्ति लिखोगे बोले स्वामी जी कहीं गड़बड़ ना हो जाए तो संबंध आज वो मिठास नहीं है पति पत्नी में भी नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि हमने राम संबंध नहीं बनाए हैं हमने इन ऋचाओं का अनुसरण नहीं किया है शब्द विशेषा हमने ब्रह्म सूत्र को अपने जीवन में ढलने नहीं दिया कि शब्द विशेषा कि जब सब ऋषियों की वाणी है तो इसको अक्षरशाय जीना है जो संबंध होगा श्री राम की सौगंध है श्री राम संबंध होगा अटल होगा जानकी का संबंध श्री राम को अंतिम रूप से अर्पित है लक्ष्मण भी है देवर है पुत्रवत है सबके प्रति जानकी की भक्ति यथावत है मेरा इस्तेमाल का मन क्यों बनाता है स्वामी जी मैं फलाने को जानता हूं तो ये काम करा लूं? मैंने कहा गया इस्तेमाल करने और गलती उसकी क्या थी किस पहचान जो है तो कर दे मेरा काम और आप उसमें समझते हो कि आप समझदार हो जबकि आप जानते हो कि आप बाजार से पॉलीथीन में मिठाई सब्जी लेते हो अबे पॉलीथीन को इस्तेमाल की वस्तु फेंक देते हो मिठाई या सब्जी खा लेते हो तो वो इस्तेमाल किया हुआ पॉलीथीन का थैला जहां गिरता है वो धरती सड़ जाती है वहां पर कुछ पैदा नहीं होता तो ये इस्तेमाल की मनोवृत्ति में सारे संबंध भी उस पॉलिथीन के थैले की तरह ही सड़ जाते हैं और घर नरक बन जाते हैं जिंदगी भूरे का ढेर बन के रह जाती है राम की कथा इस लीला कथा को सुना नहीं समझा जाता है और उसमें अपनी पात्रता को मांच करके पवित्र करते हैं लोग बच्चे भी जानते हैं और आज हम खाली बस कथा सुन ली पुण्य हो गया, कौन सा पुण्य हुआ वही जो बाहर हवन में हो गया था उस यज्ञ को क्या मैं भीतर ले लेके गया क्या उसमें मैंने अपनी सारी पात्रताओं को पूजा, नहीं यज्ञ से उत्पत्ति होती है तो समझा इसी हमन से होती होगी अरे आज भी आत्मा ही यज्ञ है और उसी से तो तू भी उत्पन्न है तेरे बच्चे तेरी पीढ़ियां भी उसी से उत्पन्न होंगे। उन्हें और कोई उत्पन्न नहीं कर पाएगा यज्ञ ही करेगा और आज भी यज्ञ से ही संपूर्ण सचराचर की सृष्टि होती है चाहे वो ग्रह नक्षत्र है कोई देह है शोभ नखा मनोवृत्ति है और याद रखो मनोवृत्तियां जितना इनका विरोध करोगे उतनी ज्यादा भड़कती हैं इनसे बचने का एक है तरीका है अपना मुंह अराध्य की ओर कर लो और कोई रास्ता नहीं है जब सुमरखा को लगा कि ये दोनों में कोई भी नहीं मान रहा है तो उसने कहा की जानकी बीज का कांटा है मसी को खाई डालती है और वो स्वयं जो महालक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हैं शूप रखा उन्हीं को मारने दौड़ी जगत जननी तो लक्ष्मण जी ने उसके नाक और कान काट लिए सचेत करने के लिए अपराध तो नहीं कर पाएगी तो वो क्रोधित कुपित भड़क करके चली गई मनोवृत्ति है कहां जाएगी मन को रावण बनाएगी तेरे भीतर गई तुम्हारे को अपने अपने जीवन में भी देखो कि यह है ना कुदृष्टि इस्तेमाल करने के मनोवृत्ति तुम्हारे सारे सत्संग का सर्वनाश कर देती है तो सबसे पहले जब वो आहत हुई तो खरदूखण के पास गई मतलब वो जितने दोष वो उत्पन्न कर सकती है तुम्हारे स्वभाव के अब वो करेगी और तुम्हें व्यर्थ के जीवन की ओर धकेलेगी तुम्हारी ही मनोवृत्ति बन के शोट नखा यदि तुमने अपने को नहीं संभाला तो तो तुम्हारा जीवन नहीं तुम्हारे सबका जीवन नष्ट हो जाएगा कृष्ण की कथा में बताया तो था ना कि भगवान श्री कृष्ण कहाँ प्रकट होते हैं कंस की जेल में मोआद मिथ्याभिमानी कंस है और ये शरीर जेल ही तो है और वहां कैद कौन है माता पिता कौन है वसुदेव और देवकी अपने अपने को पढ़ डालू ये सनातन धर्म के सत्संग है यहां कोरी कथाएं नहीं होती अपने को पढ़ने की बात होती है वसुदेव अर्थात अग्नियों का देवता आत्मा और देवकी अर्थात ब्रह्मज्वाला अत्रि अनुसुईया वो दोनों भी तो यहां शरीर में कैद जाए क्यों क्योंकि तेरा मन कंस्यू बन गया है वो तो आत्मा और ब्रह्म ज्वाला दोनों का द्रोही है मैं अपना ही दुश्मन बन जाता हूं और इस बात को बड़े फख्र से गाता हूं कि मैं ऐसा करता हूं आज पिता पुत्र के संबंध में कड़वाहट क्यों है अरे जब वो असली पिता आत्मा का नहीं तो तेरा कहां से हो जाएगा यदि वो उसका हुआ होता तो वो संपूर्ण चराचर का हुआ होता किसी को सिद्ध आपत्ति ही नहीं होती यदि उसने वेद को से अपने बचपन को धो लिया होता तो उस पर संपूर्ण सचराचर का ऐसा ही विश्वास होता जैसा आज ईश्वर पर है क्योंकि वो कहीं ईश्वर से कम नहीं होता और गुरुकुल में हम उसका चरित्र बनाते हैं उसको संपूर्ण जीवन में एक ईश्वर बना करके वापस भेजते हैं उसके घर और आज की शिक्षा में अच्छी नौकरी बढ़िया तनखा और मोटी घूस ये तीन तागों का नया जनेऊ पहनाते हैं यही पढ़ाई का उद्देश्य रह गया तो कहा वसुदेव और देवकी ही तो हर बालक को उत्पन्न करते हैं इस शरीर में यह शरीर कंस का महल ना होता अवध होता यदि तू अंतर्मुखी होता और अपनी आत्मा के प्रति झुका होता तो बात दूसरी होती है और कंस की गोद में बैठे हैं अस्ति और प्राप्ति ये कंस की दो पत्नियाँ हैं अस्ति माने ये है ये है ना मेरा हाँ संस्कृत के शब्द हैं अस्ति स्था संति ये मेरा है है है अस्ति माने है ये है मेरा है छूना मत और प्राप्ति ये और लाल ले प्राप्त कर लूँ ये मान कंस की दो बीबियाँ हैं जो तुम्हारी घर गर गृहस्थियाँ चलाती हैं आजकल काम धंधे चलाती हैं तो और प्राप्ति की गोद में बैठकर हम सब क्या गाते हैं भरा गोविंद कंस कहता गाए जा यहां से जाना मत भार यहीं बैठ के गाता रहे ये अंधभक्ति है तुम्हारी अरे गोविंद के होके क्यों नहीं गाते कंस की गोद छोड़ो अनंत की राह मिल जाएगी लेकिन नहीं हम हर जगह अगर शुभ नखा देखनी हो बिल्कुल जीवंत साक्षात चुनाव आने दियो, जब घर घर नेता वोट मांगने आएगा तो शुभ नखा दिख जाएगी कि वो सिर्फ इस्तेमाल करता है फिर नहीं दिखेगा पांच साल कहीं कहा गया वो ये मनोवृत्ति ये शुभ रखा है आपकी दिखे नेता तो देख लेना तुम्हें जरूर थोड़े थोड़े नाक कान कटे मिलेंगे लक्ष्मण जी ने काटे हैं वहां <laughs> मुझे अपने को पढ़ना है अपने को पहचानना है एक एक क्षण जीवन का अमृत का है मुझे तो ईश्वर का निमित्त होके जीना है शब्द विशेषाथ और वो जीवन कितना सरल और मधुर होगा आज आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते जिसमें आपके पूर्वज ये हैं कि जैसे रामलीला के मंच अपने पात्रता का निर्वाह करते हैं राम जो आता है वो तो जानता है कि वो नाटक कर रहा है हम सभी तो लीला कर रहे हैं नाटक कर रहे हैं लेकिन उन पात्रों में और हम में भेद है थोड़ा सा कि वो पात्र जानते हैं ये कपड़े आभूषण मुकुट किसका है कमेटी का है बस रामलीला भर की तक है जैसे ही जाएंगे तो ये सब उतार करके कमेटी वाले रखा लेंगे और हमारे साथ भी यही हो रहा है कि जगत लीला कमेटी का डायरेक्टर आत्मा ही मुझे ये तन के कपड़े पहनाता है मुझे मनुष्य योनि में लाता है और लीला के बाद जब मैं जाने लगता हूं तो चिता की लकड़ियों पर मेरे सारे कपड़े आभूषण मुकुट सब रामलीला कमेटी के उतरवा लेता है पर एक फर्क है इसमें कि कपड़े देने के बाद भी उन लड़कों के पास अपने कपड़े घर के होते हैं होते हैं न उन्हें यह भी पता होता है कि अमुक मोहल्ले में इतने नंबर के मकान में इस गली में मैं रहता हूं और ये मेरी माता है ये पिता है ये मेरे बंधु बांधा जानता है आपसे एक बात पूछूं कि जब उतर जाएंगे ये कपड़े तो कौन से कपड़े पहनोगे और किस गली के किस मकान में तुम्हारा घर है मुझे बताओगे वे मेरे भीतर की आंख खोलते हैं यहां से तो तुझे यकीनन जाना है इस घर से तू तो निश्चय ही बेघर होगा तो चलना बेघर होने से पहले जान ले कि तेरा कौन सा घर होगा कौन होंगे तेरे और इन वस्त्रों के बाद कौन सा वस्त्र होगा जो तू पहनेगा तो इसे पूर्व के ऋषि ने वेद में दिया है ये न मुष्टि हत्या ऋण धाम तो उदास हो कि, कि नी ये न मुष्ठी हत्या कि जिसकी मुट्ठी में है अमृत और जो हर पाप को मिटाने वाला है जो कंस के मुष्ठिक पहलवान का वध करने वाला है हा जब कंस ने पहलवान लड़ाए थे कृष्ण से हाँ ये न मुस्टि जो हर असत्य और झूठ को मिटाने वाला है निवृतरा ऋण धाम है कि जो असत्य और अज्ञान के घुमड़ते हुए बादलों को मिटाकर धूल धूसरित करने वाला है ऋण है हा धूल धूसरित करने वाला है धरती पर छित्रा देने वाला है निर्मल करने वाला है तो ता बता वो जो तुझे तप और साधना की ज्योतियों के वस्तुओं को पहनाने वाला है सजित वाहनम जीव दस इंद्रियों के अर्जन से अर्जित होने से अर्जुन कहलाता है ना एन्द्र माने इंद्र का बेटा एन्द्र कहते इंद्र कहते हैं मन को तो रे जीव सान सिम आज उन स्नेह सिक्त स्नेहमयी रश्मियों से अपने को लपेट ले आत्मा के रस में रस जा पक जा क्योंकि ये आत्मा ही तो है सजित वानम जो तुझे हर जय को दिलाने वाला है तूने नौकरी भी की पद भी पाए तुझे घर में भी जो सम्मान मिले वो किसी ने नहीं इस आत्मा के कारण ही तो मिले तो सजित मानव जो हर जैसे हमें संयुक्त करने वाला है जो हमें प्रतिभाएं लाने वाला है और उनको सम्मानित कराने वाला है सदा सहम और नित्य साथी है वो तेरा संत कबीर की वाणी में कि चलती बिरिया मुझको उड़ हमें चादरिया सदा साम क्यों कहा वेद में तो संत की भी वाणी जब उधरती है तो वो वेद ही होता है चलती बेरिया हम का उड़ाने चादरिया प्राण राम जब निकसन लागे प्राणों को राम कह रहा है संत और आज सारे कबीर पंथी राम को गाली देते हैं क्योंकि तो पंथ और संत कभी एक नहीं होते संत सदा निर्मल मधुर होता है वो सबका होता है और पंथ मतवाला हाथी होता है अपने झुंड बनाया करता है ये संत और पंथ का भेद आदिकाल से रहा है इसलिए संत की राह लेना पंथों में ना भटक जाना चलती बिरिया हम का में चादरिया प्राण राम जब निकसन लागे उलट गई दो नयन पुतरिया छलती हमका उड़ावे चादरिया भीतर से जब बाहर लाए छूट गई सब महल अटरिया वो मेरे नहीं है अब मैं उनका नहीं हूं अब चलती बिरिया हम का में चादरिया चार जने मिली खाट उठाएं रूवत चले डगर डगरिया चलती बीरिया वो कहत कबीर सुनो भई साधो संग गही वो सूखी लकरिया चलती बिरिया और यहीं से आगे सदा सा वेद यहां कह रहा है कि उन लकड़ियों पर यह शरीर भी तेरा साथ छोड़ देगा बाकी तो छूटा ही यह तन भी जाएगा इसकी परछाई भी तो तेरी ना होगी लेकिन रेजीव जिस योनि में तू फिर जाएगा वो आत्मा होकर तेरा साथ करने तेरे साथ आएगा जहाँ सब छोड़ जाएंगे बस वही होगा जो तुझे नहीं छोड़ेगा और वही है जिसे छोड़ के जीता है